कोहरे में जादू मार्गरेट किमेल हिंदी दीपक थान भी एक समय की बात है जब पहाड़ गीत गाते थे और लोग सुनते थे जब इटरिश नाम की पहाड़ी बर्फ से ढकी रहती थी और कैम्बरियन पहाड़ का सबसे ऊंचा छोर प्लेन निमो प्लेन लिमो कोहरे में छिपा रहता था तब पश्चिमी वेल्स में थॉमस नाम का एक लड़का रहता था उसका घर कच्चा मकान जैसा था और जो समुद्र के किनारे वाली दलदली जमीन के पास बना हुआ था थॉमस जादूगर बनने के लिए अध्ययन कर रहा था हालाँकि वह घंटों घंटों तक किताबें पढ़ता था जादुई मंत्रों का अध्ययन करना घंटों गं, घंटों तक किताबें पढ़ता था जादुई मंत्रों का अध्ययन करता था और फिर अभ्यास करता था लेकिन फिर भी उसका जादू अभी तक प्रभावशाली नहीं बना था असल में उसका जादू तो इतना भी प्रभावशाली नहीं था कि वो अपना घर तक गर्म रख सके हर सुबह ठंड भरे दिन से बचने के लिए थॉमस घर में लकड़ी को जलाता जिससे घर में थोड़ी गर्म, गर्माहट होती उसके किसी भी जादुई मंत्र से उसे मदद नहीं मिलती बारिश होने पर घर में पानी भर जाता और ठंडी ठंडी हवा दीवारों में पड़ी दीवारों से दरारों से घुस जाती थॉमस राहत पानी के लिए अंगीठी में आग जलाने के बजाय और करी कह सकता था थॉमस के घर में कुछ मेहमान भी थे ये ऐसे जीव जंतु थे जिन्हें दलदल में रहना पसंद था लेकिन गर्माहट पानी के लिए ये थॉमस के घर भागकर आ जाते लेकिन थॉमस अपने छोटे से घर में सिर्फ एक जने को ही अपने साथ रखना चाहता था उसने एक छोटे मेंढक को अपने साथ रहने के लिए तैयार कर दिया थॉमस ने उसका नाम जेरेमी रखा जेरेमी लंबे समय तक दलदल में रहा था और वो हवा को सुनना सीख गया था कभी कभी वो उस गीत को भी गा सकता था जिसे हवा ने गाया था और कभी कभी जब थॉमस करताओं गुन को सुन रहा था उसने एक -गुन जो कि उसने पहले कभी नहीं बनाई होगी अचानक हवा जो काफी भयंकर थी शांत हो गई एक बहुत ही अप्रत्याशित शांति थी जेरेमी चौक गया था यच वाई फाइव थॉमस बड़बड़ा है जो चुपचाप बैठा था और जेरेमी और हवा को सुन रहा था अब घर के भीतर घर के बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी अंदर जेरमी और थॉमस दोनों यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है थॉमस ने जेरमी को उठाया और घर से बाहर आकर झांकने लगा बाहर पूरी दुनिया कोहरे से लकी हुई थी ऐसा लग रहा था मानो दलदल और समुद्र दोनों थॉमस और जेरमी को दूर से देख रहे थे और एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे बारिश की बूंदे हवा में इस तरह लटकी हुई थी मानो उनके जमीन पर गिरने से शांति भंग हो जाएगी थॉमस को पता था कि यह एक विशेष क्षण है उसने उस शांत दलदल में दो कदम आगे बढ़ाए और फिर दो और फिर वह जैसे जम सा गया सीधे आगे दलदली घास के झाड़ में कुछ हलचल हुई यह एक बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन थॉमस फिर भी थोड़ा घबराया हुआ था धीरे धीरे वह आगे कदम बढ़ाता गया जेरिमी के दिल की धड़कन लगातार थॉमस को महसूस होती रही क्योंकि उसने उसे अपने हाथों में थाम कर बैठा था थाम कर रखा था थॉमस अपने घुटनों के बल बैठा और नरकत की घास को हटाता हुआ रास्ता बनाने लगा आगे उसने देखा कि नरकत और दलदल से बने एक घोसले में एक छोटा सा ड्रैगन बैठा था थॉमस ने कभी भी ड्रैगन नहीं देखा था उसने केवल उनके बारे में सुना ही था थॉमस को ड्रैगन हल्के थॉमस का ड्रैगन हल्के हरे रंग का था और जाहिर तौर पर बहुत ही हुआ था ड्रैगन ने अपने पंख अपनी पीठ और गुजाओं की ओर मोड़ रखे थे और थॉमस के पास पहुंचते ही वह काटने लगा था जर्मी छोटे ड्रैगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो अपनी धुंध फिर से गुनगुनाने लगा था उसी क्षण हवा एक बार फिर से गाने लगी समुद्र में हलचल होने लगी और बारिश की बुद्धे फिर से गिरने लगी थॉमस ने ड्रैगन को उठाया और उसे अपने साथ घर में ले गया उसने ड्रैगन को मछली का एक हिस्सा खाने को दिया जो वही उसके पास बचा था और पीने के लिए ताजा पानी यह उन तीनों के लिए एक लंबा दिन था थॉमस ने एक हाथ में जेरमी और दूसरे हाथ में ड्रैगन को पकड़ रखा था ताकि किसी भी तरह जादू न टूटे दोपहर के बाद उसने एक कप चाय बनाई ड्रैगन शांत था जरमी झपके ले रहा था जादू होने के बाद से कोई भी नहीं गुनगुना रहा था थॉमस धीरे धीरे आगे बढ़ा उसके प्राणी डरे या जागे नहीं इसलिए थॉमस ने अपने हाथों को मुक्त कर दिया और अंगीठी में आग जलाने के लिए एक बार फिर से कोशिश शुरू की लकड़ी के टुकड़े सामान्य से भी ज्यादा खराब लग रहे थे उसके आग जलाने वाले जादू ने केवल धुआं पैदा किया और सांस लेने में तकलीफ थॉमस ने अपने पैरों के पास किसी की सरसराहट सुनी यह ड्रैगन था थॉमस ने ड्रैगन को आश्चर्य से देखा क्योंकि वह चलता हुआ लकड़ी के टुकड़ों की तरफ जा रहा था एक सुंदर फूक के साथ ड्रैगन ने मुंह से निकलती हुई लहरदार अग्नि जला दिया ड्रैगन तब तक आग के करीब रहा जब तक कि वह मजबूत रूप से जल नहीं गई थॉमस ने चाय पीने के लिए केतली को आग के ऊपर से हटाया और थोड़ा सा खिसकाया ताकि जेरमी जल्दी आपको देख सके जेरमी ने गीत गाना शुरू किया एक नया गीत जिसने आग के संगीत को प्रतिध्वनित किया जो बाद में चाय के पानी के गुदगुदानी की आवाज के साथ मिश्रित हो गई यह संगीत सुनने का एक पल था तब थॉमस ने फुश नेता रहने रहने दोस्त जेरेमी अभी भी समुद्र के पास अपने घर में है कभी कभी दलदल में रहने वाले अन्य जीव थॉमस जेरेमी का संगीत सुनने के लिए रुक जाते हैं यहाँ तक की आग न लगने पर भी घर में गर्माहट रहती है और वातावरण आनंदमय ही रहता है छत पर से बारिश ना तो टपकती है और न घर की दीवारों से हवा चलती है थॉमस के मंत्र अभी भी एक समय में केवल एक बार काम करते हैं लेकिन वे सबसे अच्छा काम करते हैं जब वह जर्मी हवा या आग या छोटे ड्रैगन के पंखों की आवाज के साथ गुनगुनाते हैं समाप्त